Uh, अगला प्रश्न हमारे पास आया है संदीप जी का दिल्ली से वो पूछते हैं कि आपका सेंटर चलता कैसे है अगर आप सभी लोग यहाँ पर नौकरी छोड़ चुके व्यापार नहीं करते तो आप लोगों का आर्थिक उपार्जन कहाँ से होता है कहाँ से फंड किया जाता है आप लोगों को संदीप भाई हैं दिल्ली से संदीप भाई नमस्ते आप ही शहर से मैं इस समय बोल रहा हूँ भाई देखिए हमारा सबका काम कैसे चलता है हमारे को सबसे ज़्यादा चाहिए हवा उसके बाद चाहिए पानी उसके बाद चाहिए कुछ खाने को उसके बाद कुछ चाहिए नहाने को धोने को उसके बाद कुछ घर में छोटा बडा सामान चाहिए उसके बाद चाहिए कोई घर फिर उसके साथ बिजली फिर कुछ गाड़ी घोड़ा ये सब चाहिए आता है तो जिस प्रकार से आपको चाहिए उस प्रकार से हमको भी चाहिए अभी जिस प्रकार से हम काम करते हैं हमको बड़ा एक सुखद स्थिति ये बनती है कि हमको ये समझ में आ गया एक मानव को जितना चाहिए है ना उससे अधिक उत्पादन करने की क्षमता प्राकृतिक रूप से हर मानव के शरीर में मानव के मन में दोनों के योगफल में हर मानव में बनी ही रहती है जैसे एक छोटा उदाहरण लेता हूं मैं हमेशा ही कि एक आदमी चार रोटी पहले खा ले चार घंटे यदि काम करे तो मैं मानता ही हूँ कि वो चार रोटी बना सकता है और यदि तकनीक का सहारा ले ले तो चार हज़ार रोटी बना सकता है तो आज जिस एडवांस तकनीकी युग में हम बैठे हैं तो एक आदमी चार रोटी खाकर चार हज़ार रोटी तक बनाने की क्षमता उसमें पहले से ही है अभी क्या चक्कर हो गया इन क्षमताओं को ठीक ठीक हम पहचाने नहीं हैं इनका सदुपयोग करने के लिए हमारे पास ऐसे व्यवस्था नहीं है तो हम सबको लगता है कि हमारा सबका कंजम्पन कैपेसिटी ज़्यादा है और प्रोडक्शन कैपेसिटी कम है यहीं से हम लोग कंगाली की ओर जाते हैं या भय में जाते हैं कंगाली और भय में जाने वाला हर एक आदमी को नौकरी में जाना या व्यापार में जाना उसके लिए बाध्यता है तो यहाँ से भय से हम चालू करते हैं तो एक्सप्लाइट होने की जगह में जाते जाते तो भयग्रस्त होकर एक्सप्लाइट होना फिर उसके बाद सुखी होने के लिए हम सपने देखा करते हैं क्योंकि वास्तविकता में तो ये होने वाला नहीं क्योंकि दोनों जगह से हम चल रहे हैं वर्तमान में तो तो हम सब लोग क्या हो गए इसका ठीक ठीक अध्ययन कर पाए कि हमारा सबका जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा है कंजम्पन कैपेसिटी का अब बची बात कुल मिला के कुछ लोगों को मिलकर एक ऐसे डिज़ाइन भी बनाने पड़ेंगे जिसमें कि उत्पादन करने के अवसर मिले तो हम लोग जो 10 साल पहले काम शुरू किए उस समय तो बहुत थोड़ा थोड़ा हम कर पा रहे थे जब जब तक तो हमारा जो पुराना ढांचा था उसी में हम जीते थे कोई हमारे में से कोई नौकरी करता था कोई व्यापार करता था उस नौकरी व्यापार को करते करते करते समझ में आने के बाद हमने उत्पादन की कई सारी प्रक्रियाओं को चालू कर दिया आज हम लोग करीब करीब सत्तर तरह के उत्पाद को हम तैयार करते हैं पहले हम ही लोग जो थे वो सामान को खरीद के सुखी होते थे अब सामान को हम निर्माण करके सुखी होते हैं हमारे में क्वालिटी शिफ्ट हो गया तो इस प्रकार से देखेंगे तो अभी हम मैंने जैसे बताया कि करीब करीब सत्तर इतने अद्भुत प्रोडक्ट जिनको जिनकी कि जिनमें कोई किसी प्रकार का धरती का शोषण नहीं है मानव के शरीर का शोषण नहीं उत्पादन की प्रक्रिया भी इस प्रकार से है कि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होकर करीब करीब सत्तर प्रोडक्ट हम बनाते हैं उससे उसको हम लोग अपने परिवारों के लिए चलाते हैं और उससे अधिक जो कुछ होता है वो कई परिवार हमारे साथ जुड़ गए हैं बिना मार्केट हम मार्केट में नहीं जाते मार्केट का मतलब ये है जहाँ पर संबंध की स्पष्टता नहीं है शोषण है बाजार मुक्त जब तक बाजार रहेगा भाई तब तक हम दुखी रहने वाले तो बाजार मुक्त जो लो लोग हमको जानते हैं उनके लिए भी हम काम करते हैं तो उनको हम लोग उनके साथ विनिमय कर लेते हैं विनिमय के मूल में यदि वो कोई सामान बनाते हैं तो उनसे हम सामान ले लेते हैं यदि वो कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो सामान अभी नहीं बनाते हैं तो उनको, उनको उनसे हम लोग पैसा ले लेते हैं और उस पैसे से जो कुछ भी ऐसी चीज़ें जो हम लोग उगा नहीं पाते हैं जैसे अभी हम लोग बिजली उतनी मात्रा में नहीं होगा पाते हैं जितनी हमको चाहिए होती है जैसे हम लोग अभी टिकट है हमारे ट्रेवलिंग के वो हम नहीं कर पाते हैं या हम जूता चप्पल अभी नहीं बनाते हैं तो वो हमको ख़रीदना होता है तो उसको चश्मा नहीं बनाते हैं पेन नहीं बनाते हैं कॉपी नहीं बनाते ये बहुत थोड़ी थोड़ी चीज़ें चाहिए होती हैं तो इस इतना सामान हम उनको दे देते हैं उससे हमारा काम चल जाता है सामान का लेना देना बाज़ार नहीं है बाजार का मतलब ये है कि कम देना और अधिक लेना हम लोग क्या करते हैं सम्मधपूर्वक पूर्वक देते हैं मतलब कम लेते हैं और अधिक देते हैं इस विधि से हम लोग सुखपूर्वक इस विनिमय को सुनिश्चित करते हैं तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ हम कोई चंदा लेते नहीं हैं ना देशी चंदा ना विदेशी चंदा ना सरकारी चंदा ना गैर सरकारी चंदा हम सब मेहनतपूर्वक जीते हैं आप देखेंगे कि हमारे यहाँ विद्यालय भी है हमारे सारे बच्चे भी हमारे साथ काम करते हैं और पढ़ते हैं आप यदि एक चक्कर लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बच्चों में कितना क्षमता है अध्ययन काल में ही अध्ययन करने के समय ही उत्पादन करने की सीखते समय ही इतना उत्पादन वो कर पाते हैं कि उनकी आवश्यकता से अधिक वो खुद भी उत्पादन कर पाते हैं एक आयु के बाद दस बारह साल के बाद बच्चों में उत्पादन की क्षमता आने लगती है ट्रेनिंग के काल में ही और इस प्रकार से उनकी क्षमता का सदुपयोग होता है उनकी लर्निंग में उनकी अंडरस्टैंडिंग में दोनों में अगर इस प्रकार से हम उनकी क्षमता का सदुपयोग कर लेते हैं तो उनके लिए शिक्षा भी बढ़िया होती है उनका मन समाधान के साथ बना रहता है और ये जो भोगने के प्रति जो युवाओं के दौड़ लगा है वो बच जाता है इसको हम लोगों ने बहुत ठीक-ठीक करके देखा है आप इसको आके देखिए अद्भुत काम है महाराज है न तो प्रकृति में मानव शरीर और मानव का निर्वृत्ति इस प्रकार से हुआ है जिसमें कि मानव में है ना हाथी को देखेंगे तो हाथी में उत्पादन क्षमता न्यूनतम और कंजम्पशन कैपेसिटी बहुत सारा बहुत सारा खाकर वो एक भी काम नहीं करता है ना लीड करने के अलावा जबकि मानव को देखेंगे तो मानव का शरीर इस प्रकार से एफिशेंट डिज़ाइन है कि वो जितना काम कर सकता है उसके एवज में बहुत न्यूनतम उसका कंजम्पशन है और उतने को समझ लेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी की तरफ हम सब मिलकर चल सकते हैं ये जो डब्बा है हमारे अंदर ख़त्म हो जाता है धन्यवाद संदीप भाई